सह एक नदीप कृष्ण यजुर्वेद परिषद दिवतीय अध्याय द्वितीय बल्ली के द्वादश मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था जिसमें मंत्र था सर्वभूतांतरात्मा करोति एक बहुधा करो पश्य धीर शाशत एक जो आत्मा एक ही आत्मा है ये तो उपाधि भिन्न भिन्न होने के कारण उपाधि के कारण भिन्न भिन्न दिख रहा है ऐसे जितने घड़े में आप पानी भरते रख लेंगे उतने घड़े में चंद्रमा दिखाई देगा चंद्र का प्रतिबिंब पड़ेगा तो हमको लगता है चंद्रमा अनेक है किन्दु वास्तव में चंद्रमा एक है वैसे यहां भी जल रूपी उपाधि से जैसे चंद्रमा अनेक दिखाई पड़ा उसी प्रकार ये आत्मा भी यह सब उपाधियां हैं जितने भी शरीर चौरासी लाख होनी केवल मानव शरीर नहीं जितने चौरासी लाख सब उपाधियां हैं इन उपाधियों से भिन्न भिन्न भाषण है वास्तव में आत्मा एक ही है अगर एकत्व तो दर्शन करना हो चंद्रमा का एकत्व तो दर्शन करना हो जल को नष्ट कीजिए गढ़ फोड़ दीजिए आप जल को खाली कर दीजिए फिर वह अनेक चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे जैसे है वैसे विचार से इन उपाधियों को हटाइए तो आत्मा में भेद सिद्ध नहीं कर पाएंगे एक है आत्मा बसी वस में अस्तिति बसी मत को अर्थ में इन प्रत्यय है सबको बस में करने वाला है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान के बस में होते हैं ध्यान देना है जैसे मिट्टी के बने जितने पात्र होते हैं वो मिट्टी के अधीन है वृत्ति तो का उनका जीवन है फायदा भी वही होना है मरना भी वही है रहना भी वही है तो सबको अधीन करने वाला आत्मा में सारा जगत कल्पित है इसलिए आत्मा को बसी कहा जैसे दंड वाले को दंड बोलते हैं, बस वो बस माने अधीन आत्मा के अधीन है सब आत्मा है तो ये दिख रहे हैं नहीं तो नहीं दिखता रस्सी है तो सांप आदि सर दिखाई पड़ेंगे रस्सी ना हो दिखाई नहीं पड़ेगी उसके अधीन है सर्वभूतांतरात्मा एक है सभी प्राणियों के अंतरात्मा एक ही आत्मा है तो उपाधियों के कारण से भिन्न भिन्न में प्रतीत हो रहा है एकम रूपम बहुधाया करोती यह एकम रूपम उसका स्वरूप एक ही है आत्मा का स्वरूप एक ही होता है तो बहुधा करो बहुत प्रकार रूप बनाता है जैसे सोना जितने जेवर बना दिए सुवर्ण ने अनेक रूप बना मिट्टी के जितने भी पात्र बने वो रूप किसका है मिट्टी का है मिट्टी ने अनेक रूप बना दिया माना पात्र कल्पना है और ये वाचा रोणाम कई बार बोला है ये जो जितने भी नाम रूप होता है केवल वाणी के शब्द प्रयोग होता है प्रश्न है नहीं मिलते हैं कल्पित है जैसे हम घट घट बोलते हैं उसके नीचे ऊपर गाय बाय सब झुणेगे तो मिट्टी मिल है घट नहीं विचार दृष्टि से देखने पर व्यावहारिक दृष्टि एक अलग है हम घट करके पानी जलादिण करते हैं कि विचार दृष्टि से देखते हैं तो वृत्ति का है एकम रूपम बहुधा करो दी जैसे सुवर्ण एक ही सुवर्ण अनेक रूप न कुंडल कवच आदि रूप धारण कर लेता है मानव अधिष्ठान ही कल्पित रूप में धारण करना अधिष्ठान के सत्ता होना है इसलिए ऐसा कहा तो अनेक रूप चौरासी लाख यूनियो रूप में दिखाई पड़ता है एक ही है तम आत्मस्तंभ ये अनुपस्तरा उस आत्म तत्व को आत्मस्तम कहा जैसे गृहस्त होता है उसे आत्मस्तर।, आत्मस्तर आत्मा में रहने वाला माने माने आत्मा बुद्धि बुद्धि में, में उपलब्धि होती है उसकी तो विभू है व्यापक है किन्तु तो बुद्धिवृत्ति में होती है इसलिए आत्मश करते हैं बुद्धि उसमें स्थित है बुद्धिवृत्ति में ही पाया जाना है जैसे अभी मैं मनुष्य हूं वृत्ति है ये बुद्धि में है इसी प्रकार जब भी अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि होगी वृत्ति होगी बुद्धि का, हो बन गया इसलिए आत्मस्तम बुद्धि, था विस्थित, बुद्धिस्त आत्मा है आत्मा ये धीरा अनुपश्य धीर तो पुरुष विवेकी लोग को धीर बोलते हैं अनुपश्चात पश्चंती सीधा सीधा नहीं शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात साक्षात्कार करते हैं शब्द पश्चात होता पस्चाथ, पस्चाथ है उनका पश्चात पश्चात बाद पहले नहीं तेम सुखम शाश्वतम ने तेरे तरेशा उनका जो सुख होगा आपको सुख शाश्वत सुख मिलेगा अविनाशी सुख होगा अन्य को नहीं इतरेश न अन्य अज्ञानियों को आत्म सुख मिलने वाला नहीं ऐसा कहा था इसी के बाद से चल रहा था किंचकर कहा था सही परमेश्वर सर्वगत स्वतंत्र वो परमेश्वर सर्वगत है स्वतंत्र है विभु है उस आत्मा का अभाव कहीं नहीं है और स्वतंत्र है एक है वो ये कहा न तत्समो अव्यतिको व अन्यो अस्थित उसके समान भी कोई नहीं है और उससे बढ़कर भी कोई नहीं है आत्मा के समान भी कोई नहीं और अभ्यधिक ने बढ़कर भी कोई नहीं है अधिक भी कोई नहीं है बसी सर्वी अश जगत बसे वर्तते इसी के बस में जगत रहता है इसलिए उसको बसी कहा जाता है माने कल्पित पदार्थ अधिष्ठान के बस में होते हैं। आत्मा में कल्पित जगत है तो आत्मा बसी हो गया जगत सारा बश में है इसलिए बसी काशी कहा, कहा? आत्मा को सभी क्यों कहते सर्वभूत अंतरात्मा सभी भूतों का स्वरूप अंतरात्मा स्वरूप वही होता है सारे भूत कल्पित है तो कल्पित का स्वरूप अधिष्ठान ही होता है रज्जु में जो जो कल्पना आप करें वो कल्पना का स्वरूप रश्य ही है मिट्टी में जो जो कल्पना करेंगे घट पराई सुराई जो, जो जो आप बोलेंगे उनका स्वरूप वृत्ति का ही है सोने में जो जो कल्पना करें कबज कु आदि जो भी उसका स्वरूप सुवर्ण ही तो है इसी प्रकार ये सर्व आत्मा वह संपूर्ण प्राण भूतों के आत्मा माने स्वरूप है वो अंतर स्वरूप है इसलिए सारा उसके अधीन है यथ जिससे कि देखो एकम एवं सदा एक रसम आत्मान विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूप उपाधि अशुद्ध नाम रूपाधि अशुद्ध उपाधि भेद बहुधा अनेक प्रकार यह करोति थी कहते वो जो अपने को ही अनेक प्रकार से बना देता है एक है अनेकता है, हम है एक हम बहुश्याम है एकम सदिप्रा बहुधा बदलती ऐसा भी है एक ही है किन्दु लोग अनेक बोलते हैं उपाधि को लेकर के अनेक कहते हैं ऐसा तो एकम एवल सत्य सदा एक, तो सत। एक रसम हमेशा एक रस है ना वो ज्यादा बनने वाला है ना कम होने वाला है ना बढ़ते न बर्दते कर्मान ऐसा कर्म किसी कर्म से बढ़ने वाला भी नहीं है ना करने से घटने वाला भी नहीं है वृद्धि खास का अभाव वाला एक रस है आत्मा उस आत्मा को अपने स्वरूप को विशुद्ध विज्ञान रूपम क्या है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप होता ज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञान अनंतम इत्यादि है आत्मा का स्वरूप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है उस स्वरूप को नाम रूपाधि अशुद्ध उपाधि भेद है। अनेक रूप बनाता है उस रूप को कैसे जो नाम रूपाधि जो अशुद्ध उपाधि है अशुद्ध उपाधि है क्योंकि उपाधि शब्द संस्कृत में पुलिंग में प्रयोग होता है जो की प्रत्यांध जितने भी होते हैं पुलिंग होते हैं उपाधि संधि उपाधि हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है किंतु संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयोग होता है के करके जो की प्रत्यय प्रत्योग करते हैं पुलिंग प्रत्यय होता है इसलिए यहां अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया है अशुद्धि ने बोला अशुद्ध उपाधि नाम रूपाधि अशुद्ध उपाधि भेद बसेगा जो अशुद्ध उपाधि है उसके भेद उपाधि के भेद के कारण से बहुधानेक प्रकार करो थी जितने उपाधि उतने रूप में आत्मा दिख रहा भी ऐसा करता है अपने अपने को ही अनेक रूप में दिखाता है उपाधि के कारण से अनेक रूप में दिखाता है वास्तव में एक ही रूप है विज्ञान स्वरूप है वो गर्व का स्वात्म सत्ता मातृ कहते हैं कि वो बनता नहीं अपने अस्तित्व मात्र से अनेक रूप बनाता है जैसे रस्सी के अस्तित्व मात्र में सर्प की कल्पना जलधारा की कल्पना याला की कल्पना माला की कल्पना की कल्पना न जाने कितने कल्पना करते हैं तो उसकी सत्ता मात्र ऋतु की ठीक है क्यों अचिंत शक्तित्व वह आत्मा अचिंत शक्ति वाला है अचिंत्या शक्ति यश अचिंत शक्ति जिसकी शक्ति के विषय में सोचा नहीं जा सकता कैसी शक्ति है उसकी महा शक्ति है माया के कारण अनेक रूप बनाता है इंद्रो माया भी पूर्व ईयते ऐसा स्मृति है इंद्र मानी परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूप बनाता है ऐसा वास्तव में नहीं उस आत्मा को ऐसा जो विशुद्ध विज्ञान घन आत्मा है उसको तम आत्मस्तम वो जो आत्मा है तम उस आत्मा को कहा है वह आत्मा में स्थित है आत्मा मान आत्मस्तम बुद्धि बुद्धिवृत्ति में स्थित मानी उपलब्धि बुद्धिवृत्ति में होती है इसलिए ये तम से लिया उस विशुद्ध विज्ञान आत्मा को कहा देखना आत्मस्थम माने स्व शरीर हृदया काश है बुद्धौ चैतन्य कारण अभिवक्त भगता, अभिव्यक्तम इत्य तत् आत्मस्तम का अभिव्यक्त होने वाला कहा अपने शरीर के भीतर में जो हृदय काश है हृदय रूपी आकाश हृदय के भीतर आकाश वहां पर बुद्धि होती है बुद्धि का स्थान अंतकरण वहां है तो उस बुद्धि में चैतन्य कारण अभिव्यक्त होने वाला वस्तु है वही आत्मा होता है चैतन्यकार से जो अभिव्यक्ति जिसकी होती है वही आत्मा है वहां रहने वाला जो है नहीं शरीर से आधार ये मत सोचना शरीर आत्मा का आधार होगा माने शरीर में आत्मा हो शरीर के ऊपर आत्मा बैठा वैसा मत सोचना आत्मा ने क्यों आकाश मत अमूर मूर्त वस्तु का आधार होता है पृथ्वी जल तेज ये मूर्त वस्तु होते हैं ये कहीं न कहीं रह सकते हैं किंतु अमूर्त वस्तु का आधार नहीं बनता जैसे पृथ्वी में घट रहता है उसी प्रकार आकाश रहता है पृथ्वी में कहना नहीं बनता अमूर्त वस्तु है ऐसे आत्मा अमूर्त है इसलिए शरीर के भीतर आत्मा है ऐसा कहना बनता नहीं वो बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्ति होने से ऐसा ऐसा लगता है शरीर के भीतर है किन्तु भीतर कहना बनता नहीं है ये कह रहे नहीं शरीर से आधारत्व आत्मना आत्मना आधारत्म शरीर से न आत्मा का आधार शरीर हो नहीं सकता क्यों आकाश और अमूर्त हेतु दिया आकाश के समान अमूर्ण पदार्थ है को आत्मा उसका किसी में बैठना बनता नहीं है ये तो बुद्धिवृत्ति में उपलब्धि होने के कारण से तम आत्मा ऐसा कहा मुखम आदर्शस्तमुखम दृष्टान्त देते हैं जैसे शीशा में जो मुख दिखाई पड़ता है वास्तव में शीशा में शीशा उसका आधार है क्या नहीं वो वो अमूर्त पदार्थ होता ये है ये मूर्त है जो शीशा में दिखाई पड़ता है वो मूर्त है उसका आधार शीशा को तो नहीं मान सकते ठीक इसी प्रकार शरीर आत्मा का आधार ऐसी कल्पना नहीं कर सकते ये तो शरीर आत्मस्थ शब्द के अर्थ देते समझ बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त होता है चेतन रूप से इसलिए आत्मस्तम करके कहा यह समझ रहे ऐसा जो आत्म तत्व है तम एतम ईश्वर ऐसा जो इस प्रकार के आत्मा है ये अनुपस्या धीरा इसका चाहते हैं उस आत्मा को जो साक्षात्कार करते हैं हम भी इसी रूप से साक्षात्कार करते हैं ये कहना चाहते हैं तम एतम इस प्रकार के जो आत्मा है बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्ति होने वाला आत्मा जो एक ही रूप होता हुआ अनेक रूप बनाने वाला आत्मा ऐसे जो तो आत्मा है ये तम ईश्वरम आत्मा मृत स्वर है आत्मा इसको ये जो लोग देखते हैं माने देखते माने समझते हैं आत्मा को जानते हैं साक्षात्कार कौन निवृत्त बाह्य वृत्त यही जानते है निवृत्त बाह्य वृत्ययो ये समान के निवृत्त बाह्य विषय वृतय बहुमी समाज कारण निवृत्त हो गई बाह्यवृत्तियां जिनकी बाह्य विषयों की वृत्ति समाप्त हो गई बाह्य विषयों की वृत्ति जिनके अंतकरण बनती नहीं है केवल आत्मा का वृत्ति में ही रहने वाले हैं ये बहुबरी समाज करके लेना बाह्य ते निवृत्त बाह्य वृत्त ऐसा है निवृत्त हो गए बाह्य वृत्तियां जिनकी बाह्य की वृत्ति नहीं बनती जिनके अंतकरण में ऐसे सूक्ष्म दृष्टा लोग आत्मदर्शी लोग वही लोग आत्मा को देखते हैं अनु मन पश्चात बाद में देखते कब देखते हैं आचार्य आगम उपदेशम साक्षात अनुभवं मान आगम के आधार पर बोलने वाले आचार्य के बाणी से साक्षात्कार करते ऐसा है आचार्य और आगम के उपदेश के पश्चात आचार्य के उपदेश के पश्चात साक्षात अनुभवंती साक्षात्कार करते हैं वो सात तत्व के यही यहाँ अर्थ अर्थात साक्षात्कार कुरंती साक्षात्कार साक्षात अनुभवंती कौम का धीरा विवेक विवेक विवेकी लोग कर पाते हैं विस्त्री पृथक भावे धातु से विवेचन बनता है बी पूर्वक धातु है लूट प्रत्यय करेंगे तो विवेचन बन जाएगा विवेचन शब्द बनता है विवेचन कर तो करना पृथक करना आत्मा अनात्मा को अलग करना यहाँ पृथक करना यही है आत्मा तत्व तो क्या है अनात्मा क्या है इसको जो पृथक करने की शक्ति आ गई वो विवेक नाम यही होता है विवेक उसे तो का होता है गाय प्रत्यय करेंगे तो विवेक का शब्द बन जाता है चजो को तो लग जाएगा विवेक बन जाएगा और लूट करेंगे तो विवेचन बन जाएगा तो विवेचन विवेकित लोग जो है विवेकी विवेको अश्वि विवेकी गाय प्रत्यय करके इन प्रत्यय लगाया हुआ है अतो विवेक वाले जिनको आत्मज्ञान है ऐसे लोग अनुभव करते हैं कहा तेषाम परमेश्वर भूताना जो आत्मा को जानने वाले ब्रह्मविद ब्रह्म को बहुत ही ऐसा है ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मव्यता होता है ब्रह्मव्यता बने शरीर नहीं हाँ आत्मा शरीर को लेकर के ब्रह्मव्यता नहीं कहा तो आत्मा है वो ब्रह्म होता है ये इसका आधार पर कहा उनके लिए क्या होता तो? तेषाम परमेश्वर भूताना वो स्वयं आत्मा ही हो गए आत्मा को जानने वाले आत्मा ही हो जाता है तेसा हम परमेश्वर भूताराम वो जो परमेश्वर स्वरूप बन गए जो लो, लोग विवेकी लोग शास्व उनको क्या मिलेगा शाश्वत सुख की उपलब्धि उपलब्धि होगी वो दबा हुआ था सुख तो शास्व ही था किंतु हम शरीर वैश्विक सुख के कारण आच्छादित था तेजा हम उनको यही होगा विवेकियों को कैसे होगा शाश्वतम नित्य सुखम जो नित्य सुख है आत्मानंद लक्षणम जिसको आत्मानंद कहते हैं आ, आनंद बोलो सुख बोलो एक ही चीज है आनंद शब्द का प्रयोग करो तू नदी सबकृत धातु लगे आनंद बनाया जाता है आनंद और सुख एक ही नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षण जिसको आत्मानंद कहते हैं ऐसा स्वरूप है जिसका भगवती ओनि को होगा ये को ऐसा सुख की उपलब्धि होती है ना इतरे शाम अन्यों को यह सुख मिलने वाला नहीं है इनको बाह्याशक्त बुद्धिम बाह्य आशक्त बुद्धि ये शाम दे बाहत बुद्ध नाम सत्य बुद्धिश्वान ना। में आसक्त है बुद्धिजी उनके लिए ये सुख मिलने वाला नहीं है आत्म सुख की अनुभूति नहीं होगी यानी किनको तो कहा अभिवेकी राम जो अभिवेकी है वो बाह्य सत्य चित्त उनके बाह्य विषय में चित्तक फंसा हुआ होता है तो आत्मसुख की उपलब्धि नहीं स्वात्म भूतम अपनी अविद्या व्यवधान है तो अपना स्वरूप ही है उनका भी जैसे ज्ञानियों का स्वरूप है आप आत्मस्वे आप सत्यम ज्ञान अनंतम ब्र आनंद ब्रह्म इत्यादि तो आंदा अपना स्वरूप ही है होने पर भी उनको नहीं मिलता वो क्यों नहीं मिलता बीच में एक चतर पड़ा हुआ है अविद्या का व्यवधान है गया अविद्या पड़ा हो है इसलिए अपना स्वरूप होने पर भी सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे विवेकी को अनुभूति अविद्या हट गई है ना इस तरह से हम बाह्य शक्त बुद्धिम बाह्य विषयों में आशक्त बुद्धि वाले जितने हैं, उनको यह सुख आत्म सुख की अनुभूति नहीं होती है क्यों अभि कौन है वो अविवेकी है वो पृथक नहीं कर पाते शरीर आदि से अलग नहीं कर पाते स्वात्म गौतम अभी हाई तो अपना स्वरूप ही उनका भी स्वरूप ही हो सबका स्वरूप है आत्मा तो वही होने पर भी अविद्या व्यवधाना अभिवेकी के लिए अविद्या का व्यवधान बढ़ जाता है ऐसी स्थिति होती है क्योंकि अनित माने अज्ञात आत्मा आपकी रक्षा नहीं कर सकता ज्ञात आत्मा ही रक्षा करेगा हिरण्य निधि का दृष्टान्त देते हैं आपके पूर्वजों ने आपके घर में नीचे धन था किंतु आपको पता नहीं था तब तक आप दरिद्र रहे किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति कालांतर में बता देता है तुम्हारे थे है अब धनी सो रहा था प्रतिदिन किंतु अपने को दरिद्रता का अनुभव करता था जिस दिन वो तो धन की उपलब्धि हो गई अब वैभव का अनुभव करने लगता है वैसे यहां भी मान अज्ञात आत्मा कर सके ज्ञात आत्मा अविद्या का व्यवधान है।, है तो उनका भी स्वरूप है सारे संसार का स्वरूप है अज्ञानी का भी स्वरूप है, सबका है।, का हो, का सबका है। और आत्मा में यह अविद्या का व्यवधान नहीं है इसलिए उसकी अनुभूति होती है आत्मा सुख के अनुभव करते हैं अज्ञानी नहीं कर पाते अविद्या का अज्ञान का व्यवधान है आगे टीका देखिये इधानीम परमात्मी पूर्व टीका तो हो गई इधानी परमात्मी उपपत्ति दर्शनार्थ महा अब कहते हैं परमात्मा के विषय में आत्मा के विषय में युक्ति दिखाने के लिए बोलते हैं युक्ति युक्ति से सिद्ध करना चाहते हैं युक्ति दिखाने के लिए कहते हैं किंचकर के वाषि में मूल है नित्यो, nityāram, एको बहुनाम निो नम चेतनश्चेतराको बहूनाद कामत्मस्तम ये पश्य धीरां शाति शाश्वती नेतरेशा निना चेतनचेतराको बहूना दधा परमात्मस्तम ये नुपश्य धीरा शमति सरस्वती अावा पदार निर्थम है यंतु वो नित्य है शाश्वत है न जायते नापस्थित इत्यादि पहले पढ़ के आए हम अनित्य पदार्थ में है सभी में ये अनित्य पदार्थ है जितने भी हैं अनित्य पदार्थ हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं आज के सत्तर अस्सी साल पहले कोई भी ये यहाँ कोई कोई थे नहीं यहाँ अब बीस तीस साल के बाद भी ये नहीं रहेगी दूसरी आकृति आ जाएगी अनित्य है जिसको हम नित्य समझ मान बैठे अनित्य है जन्म के पहले भी नहीं मरण के बाद भी नहीं बीच में है ऐसी स्थिति है आदो अंत्यस्ती वर्तमान भी तथा मानव के कार्य का जो शुरू में न हो आखिर में रहो बीच में, में भी नहीं होता अभी भी नहीं के बराबर है। हैचार्य तो ऐसे बोलते हैं। भी तथा ही सदृशा संतो भी तथा लक्ष्य थे झूठे पदार्थ के समान है ये किन्तु सत्य होकर के भाष रहा सत्य जैसा लगता है मांडव के कार्य का ऐसे बोलता है तो कहते नित्य अनित्याम अनित्याम पदार्थ एक आत्मा को छोड़ करके सबके सब पदार्थ अनित्य है सर्वे भावा क्षण परिणामचित सत्य या कहा भावा पदार्थ जितने भी संसार में वस्तुएं सब प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं प्रत्यक्षण बदलते हैं तृतीय चित शक्त एक चेतन शक्ति को छोड़कर चेतन शक्ति कुटस्थ नित्य है बाकी परिणामी नित्य है माया परिणामी नित्य है माया को तो नित्य बोलते हैं किन्तु परिणामी नित्य मानते है चेतन जो है कुटस्थ नित्य है शाश्वत नित्य है नित्यों अनित्य नित्य अनित्याराम जितने अनित्य पदार्थ संसार में आत्मा छोड़कर बाकी सब अनित्य है उनमें नित्य है अनित्य पदार्थ में पाया जाता है नित्य है चेतनश जिनको चेतन करते हैं हम यहां दो विभाग करते हैं ये जो मनुष्य प्राणधारी जितने दिखाई पड़ते हैं इनको चेतन लोक विभाग में चेतन कहा जाता है और वृक्ष को जड़ माना जाता है पर्वतादि को जड़ माना जाता है ये तो चेतनश चेतना नाम जितने भी चेतन माने गए ब्रह्मा से लेकर जितने भी हों चेतन का भी चेतन वही है उनके चैतन ने पा करके ये चेतन रूप से चेतन बन के काम बन ठन के काम है रहे हैं ऐसी जैसे अग्नि से जलने पर लोहा जलाने का काम करता है ठीक है इसी प्रकार वो जो चेतन बन के आज चल रहा है जो ये मनुष्यादी वो वो चेतन दूसरे का है चेतना नाम चेतना नाम चेतना हाँ ना, चेतनों हा। चेतन का भी चेतन है माना लोक में जड़ चेतन करके दो विभाग करते हैं लो, सरी, सरी हम लोग हमारे तो ये शरीर, हमारे शरीर आदि को हम चेतन मानते हैं यहाँ के भाषा है ये चेतन नहीं है में तो जैसे मान्यता है, वृक्ष आदि को हम जड़ मानते हैं व्यावहारिक जगत में तो चेतनों का भी चेतन है अनित्यो में नित्य रूप से है और चेतन का भी चेतन है एको बहुनाम विधादि काम अकेला है और बहुतों को कर्म फलों को देने वाला है कामान कामते कामा विषया काम कर्म फलानी है अर्थ करेंगे काम शब्द करते इच्छा भी होता है और काम शब्द कर तो विषय भी होता है विषय है एको बह कामान काम्य अनया काम कामा। बोलेंगे तो जिसके द्वारा हम विषय चाहते हैं इच्छा हो जाएगी कारण में करेंगे इच्छा हो जाएगी काम शब्द और काम में यदि काम अह करेंगे तो कर्म में करेंगे तो विषय हो जाएंगे काम शब्द कम धातु से गाय करके काम बनाया जाता है तो एको बहुनाम विद्यदि कामान एक ही होता हुआ बहुतों को यो एक जो व्यक्ति जो चेतन तत्व आपका एक होता हुआ बहुनाम जीवों की संख्या कितनी होगी संसार में अनंत है एक नहीं अनंत है तो सब जितने भी हैं सबको उनका कर्म फल देने के लिए विधान करता है करोत्यर्थे करो करने अर्थ में यद्यपि धारातु विधाए धारण पोषण हो कि होने से करने अर्थ में जाता है विधाती धारण करता है सामान विध माने संपूर्ण कर्म फलों को धारण करता अनेकों को कर्म फल देने के लिए बैठा हुआ है जितने कर्म किया है किस जीव ने कहा कैसा कर्म किया है उसके अनुरूप फल कैसा मिल रहा है कर्म फल देने की देता है तम आत्मा स्तम्भि रहा ऐसे आत्मतत्व जो है उस तम आत्मा हम उस आत्मा को कहा रहता है आत्मा स्तम्भ बुद्धिवृत्ति स्तंभ या आत्मशब्द बुद्धि के लिए कहा बुद्धिवृत्ति बुद्धि है बुद्धिवृत्ति बुद्धि में बुद्� स्थित है क्योंकि उपलब्धि वही होती है यह अनुवश्य निधि राज कोई शास्त्राचार्य के उपदेश के पश्चात जो धीर पुरुष साक्षात्कार करते हैं विवेकी पुरुष साक्षात्कार करते हैं तिर शाम शांति शारस्वती ने परेशान उन्हीं के लिए शाश्वत शांति मिलती है समय उपसमय समय धातु है उपरां विष्व से उपरांता मिल जाती है उन्हीं शांति मिलती है शांति वाला माने विष्ण से उपराम समूह उसे से है। किन करके। को मिलते है। को चाहने नहीं मिलती है भाष्य में करते केन्च कर के कहा नित्यो अविनाशी नित्य शब्द करता है अस्तित्व विनाशोनाशी विनाशी अविनाशी विनाश वाले को विनाशी बोलते हैं और जिसका विनाश हो उसको अविनाशी कहते हैं अविनाशी अनित्याराम विनाशी नाम विनाशी पदार्थों में नित्य है वो अविनाशी है ऐसा शरीर आदि के नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होता है अविनाशी है चेतनश चेतना नाम चेतनों का भी चेतन है वो कहते चेतन त्रिनाम चेतन चिंतन करने वाले ब्रह्मादिनाम जो ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता से लेकर के जितने भी चेतन कहे जाते हैं उनका भी चेतन वही है प्राणी नाम ब्रह्मादिम प्राणी नाम ब्रह्मा से लेकर जितने प्राणधारी जितने सबका चेतन वही आत्मा है कैसे कहते हैं अग्नि निमित्तम इवे दाहकत्व अनग्निनाम उदगादिनाम दृष्टांत दिया जैसे अनग्निनाम उदगाधि कभी कभी जल जला देता है जल ने जलाया, जलाया बोलते हैं अथवा चिमटा ने जलाया बोलते हैं वो अग्नि नहीं अनग्नि पदार्थ है कैसे है वो अग्नि नहीं तो, वहाँ तो है वो वहां भी है किसके कारण से अग्नि निमित्तम ये दृष्टान्त है अग्नि निमित्तम माने जैसे अग्नि निमित्त दाहकत्व तो हो जाता है दाहकता शक्ति आ जाती है किसने अनग्निम जो अग्नि इतर है कौन उदादिंग जलादि में ठीक इसी प्रकार आत्मा भी आत्मचरित्रमित आगे सिद्धांत बता रहे दृष्टांत हो गया जैसे अनग्नि पदार्थ है जो अग्नि से इतर है अग्नि नहीं है वहां पर अग्नित्व तो दिखाई पड़ता है किसके कारण अग्नि के संबंध से अग्नि से संबंध प्राप्त करके जल जलाने का काम करता है जैसा उसी प्रकार यहाँ ये जो जल पदार्थ है जिसको चेतन बोला जाता है उस, चेतन पड़ता है। चेतन के उस के जैसे जल आदि में दाहकत्व अग्नि निमित्त है ठीक है इसी प्रकार आत्म चैतन्य निमित्त सिद्धांत बता रहे हैं आगे इसी प्रकार आत्मचैतन निमित्त ही चेतृत्व अन्यषा ब्रह्मादिम चेतृत्व धर्म जो चेतन चेतनता धर्म मानते हैं प्राणियों में वो आत्मनिमित है आत्मा चेतन है उन है है और भी बात सर्वज्ञ सर्वेश्वर कामया वो सर्वज्ञ है सर्वेश्वर है कामिना कर्मी नाम जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं जितने जिन्होंने कर्म किया है उनको फल देता है वो योग एक वो बहुनाम विद्वाधिका मान है वो कैसा है सर्वज्ञ है सबको जानता है किसने कहा कब कैसा काम किया है उसको पता है जब कर्म फल देने के विचार आता है बड़ी चर्चा होती है भाष्य आदि में बड़ी चर्चा है पहले मीमांसा कह लेंगे कर्म ही फल देगा ईश्वर को मानने की जरूरत क्या है कर्म अपने फल दे देगा क्योंकि जो ईश्वरवादी हैं उनको भी कर्म को अपेक्षा करके फल देने को बोलते हैं वो अगर निरपेक्ष फल देने लग जाए ईश्वर कर्म के बिना ही तो किसी को माने अच्छी स्थिति में रखना किसी को बुरी स्थिति में रख देना में दोष आ जाएगा ईश्वर तो क्या मानते हैं वो भैसम में नई दोष से बचाने के लिए कर्म निमित्तक फल ईश्वर देता है मानते हैं तो मीमांसक कहते हैं फिर कर्म ही फल देता है क्यों नहीं माना जाए ईश्वर को लाने की जरूरत क्या ऐसा कहते हैं मीमांसक लोग किन्तु कर्म फल दे सकता क्यों नहीं दे सकता नष्ट कर्म पूर्णावती हो गई कर्म समाप्त हो गया वो फल नहीं दे पाएंगे और वो जड़ है उसको क्या पता मुझे किसने पैदा किया है और कहां उसको फल कहाँ देना है मालूम भी नहीं नष्ट भी होगा फिर सोचेंगे जीव स्वयं अपना कर्म का फल लेगा ये आएगा जीव तो ले सकता है ना चेतन है उसको तो पता होगा कहते जीव अगर कर्म फल लेने में स्वतंत्र हो तो पुण्यकर्म का फल तो लेना चाहता है पाप कर्म का फल लेना नहीं चाहता किंतु लेना पड़ रहा है इसका मतलब फल देने वाला प्रयोग जीव से भी काम नहीं चलेगा इसलिए ब्रह्म में लिख दिया फलपदे परमात्मा से ही फल देता है ऐसा है ये कहना चाहते हैं ये कहते हैं कि जो यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, है। सर्वाणि जानाती थी सर्वज्ञ सबको जानता है किसने कहा कैसा कर्म किया है सब पता है सर्वज्ञ सर्वेश्वर सबका शासक है वो काम संसारी राम जो कामी है संसारी लोग हैं उनका कर्मानुरूपम कामान कर्म फलानी कामान योगान का मैं, कामान कर्म फलानी कर्मों का फल देता है संसारियों को कर्म फलानी स्वानुग्रह निमित्ता और कुछ अपने अनुग्रह निमित्तक भी फल देते हैं कुछ तो को लेकर के कहीं कहीं कृपा भी कर देते हैं ऐसा भी देखा गया दे है निमित्ता कामान ऐसे जो काम आने कर्मफल आने कर्मफल को देता है एको बहु बहुणाम एक ही होता हुआ अनेकों का कर्म कर्मफल देता है अनेक शाम अनायास दे। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता इतने लोगों को कर्म फल देना है किसने कहा कर्म किया है कब देना है कितने जन्म के बाद मिलना है अनादिकाल से कर्म कर रहा है जीव एक ही जन्म में जाने कितने जन्मों के लिए कर्म कर देगा एक ही जन्म में कई जन्मों का साधन बना देता है किंतु तो, कब कब क्या किया है अनाली काल से चल रहा है जीव सब उसको पता है ये कहा एक ही है वो कैसा बहु नाम और जीवों की संख्या बहुत अनंत संख्या में है कर्म करने वाले इतने बैठे हुए हैं इनका अनेके शाम वही बहु नाम का था अनेके शाम अनायासन बिताती कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता ईश्वर को बस अनायास हो जाता है बिना परिश्रम का ही कर्म फलों को देता है विदाती माने प्रय देता है ऐसा है ईश्वर ऐसे जो परमात्मा है आत्मा है तम आत्मस्तम वो आत्मा जिस चर्चा चल रही है अन्यत्र होगा मत समझना, तम आत्मस्तम उस आत्मा आत्मस्थम बुद्धि बुद्धिवृत्ति बुद्ध में स्थित है जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ वृत्ति बनी हुई है वैसे अहम ब्रह्मास्म वृत्ति भी बुद्धि में बनी है इसलिए आत्मस्तम कहा जाता है आत्मा मान्य बुद्धि उसमें स्थित है ये बुद्धि में मिल रहा है तम आत्मस्तम उस अपने बुद्धि वृत्त में स्थित उस आत्मा को ये यह अनुपस्या जो शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात जो साक्षात्कार करते है उस आत्मा को साक्षात्कार करते विवेकी तेम शांति मान उपरति उन्हीं को शांति उपरा शांति विश्व से उपरति शांति अगर शांति चाहिए तो विश्व से सही शांति षण चाहने वालों को शांति नहीं मिलेगी समूह प्रसन्न रात विशेष स्त्री हम तीन सूत्र से तीन करेंगे अनुराश से कश्य कोई जलो सूत्र से उपरा दीर्घ हो जाता है शांति शब्द बन जाता है शांति उपरती उपराम होने को मिलता है विष्णु से शाश्वती नित्य उपराध थोड़ी देर उपराम तो हमें भी होता है भोजन करते हैं जब पेट भर जाता है तो थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है कि पांच मिनट बाद फिर ब्लाओ ऐसी शांति नहीं सावती कहा उनको शांति कैसी शांति मिलती है शाश्वती गायब हो जाती है आती जो जाती भी है किंतु ये स्वरूपभूता अपने स्वरूप अपना स्वरूप ही शांति है ऐसा शांति स्वरूपभूता एवं स्वरूपभूत ही शांति है न इतरे शाम अनेवं एवम जिस प्रकार ऐसे ये है बाह्य वृत्ति बाह्य विषयों से निवृत्त नहीं है जिनका अंतकरण निवृत्त नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो विवेकी नहीं है अविवेकी है उनको ये शांति मिलने वाली नहीं है ऐसा कहा आगे ठीक है ठीक है सूर्य चंद्रमशु दाता यथा पूर्व अकल्पयत इत्यादि श्रुते ऐसा एक होते कहते हैं। कैसे? देखो श्रुति भी है सूर्य चंद्रमशो धाता यथा पूर्वम अकल्प पूर्व कल्प बीत गया और दूसरा कल्प पैदा होने वाला है आगे एक सृष्टि प्रलय हो गया प्रलय के बाद में जब दोबारा सृष्टि के समय आएगा तो वहां पर सूर्य चंद्रवादी की उत्पत्ति कैसे करते हैं कहते हैं जो ब्रह्मा जी उत्पत्ति करेंगे सूर्य चंद्र बस्मा जी यथापूर्व अकल्प पूर्वकल्प में जैसा था वैसे अभी भी सृष्टि करते हैं ऐसा बोल रही है माने जो पदार्थ जैसा रहा वैसे यहाँ सृष्टि करते हैं अगले कल्प में फिर विवाह चलाने कहा इत्यादि श्रुति है और दूसरी बात कृताभ्यागम कृत विप्रणाश प्रसन्न परिहार दूसरी बात अनायास कर्म फल आदि के विचार करेंगे माने पूर्व कल्प में अन्य जीवों ने कर्म किया होगा इस कल्प के शुरू में जो जीव को शरीर मिला है तो इसने तो कर्म किया नहीं अभी शुरू शुरू में जो जीव हुई पैदा हुई है इस कल्प के आदि में तो उसको जो दुख मिलेंगे किया हुआ का फल मिला नहीं किया हुआ का मिला नहीं किया हुआ का ऐसी स्थिति आ जाएगी अकृत अभ्यागम और जो पूर्वकल्प के अंतिम समय में जो जीवों ने कर्म किया था उनको फल नहीं मिला कृतभ्य प्रवास ये दोष आ जाएगा तो कह मानना पड़ेगा वही जीव इसमें आया हुआ है ये मानना पड़ेगा ये अकृताभ्यारम और कृतव्य प्रमाश दोष की निवृत्ति के लिए दूसरे जीव ने वही जीव आए जिन्होंने पूर्वकल्प के अंतिम में जो कर्म किया था फल भोग नहीं पाए हैं तो इस कल्प के आदि में वही जीव को होगा नहीं तो अकृता आ, हुआ का प्राप्ति, प्राप्ति दो, न किए ये की प्राप्ति दोष की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहते हैं एक तो श्रुति भी है सूर्य चंद्रमा शबाता यथा पूर्व अकल्पति भी है और दूसरी बात ये जो तर्क भी दे रहे हैं अकृता भ्यागमक कृतव्य प्रकाश दोष इसको इस दोष के प्रसंग का परिहार करने के लिए कल्पांतरिय भावान पदार्था जो पूर्व कल्प में जो पदार्थ जैसे थे जैसे जैसे पदार्थ थे पूर्व पूर्व सृष्टि में जैसे थे प्रलय के बाद भी प्रलीना नाम वो प्रलीन हो गए थे वो पदार्थ उनके सारे नष्ट हो गए थे पदार्थ कुछ बचा नहीं था प्रलय काल में नाम कल्पांतरे सजाती रूपेण उत्पादक प्रतीत यही होगा तो अकृताभ्यागम कृत वो, वो, आएंगे ऐसा प्रतीत होता है से सूर्या चंद्र से उदाह के आधार पर और यह तर्क के आधार पर अकृताभ्यागम कृत ये शब्दों के द्वारा वही जीव आते हैं प्रतीत होता है स तदा वही आना वही तभी संभव होगा इनका कोई अवशेष बचे सारे के सारे पूर्व कलम के आखिर में नष्ट हो गया हो तो आना संभव नहीं है कहना चाहते है तब, तब शेष तभी होगा कैसे आना होगा तो कहते हैं सतरा सह ये उनके उत्पन्न होना तभी शेष बच सकता है कैसे यदि विनाशी नाम भाबा नाम शक्ति ले सो लय शेष बच करके लय हुआ कुछ शक्ति शेष बचा हो तभी उनका आना संभव है क्योंकि सूर्य चंद्र वशु उधा था बोल रही है और अकृता व्यागम कृत विप्रता और दोष आने की संभावना है वो दोष की निवृत्ति के लिए यही मानना पड़ेगा ये दोष की निवृत्ति आदि तभी हो पाएगी यदा तला यदि विनाशी नाम भावानाम शक्ति लय शक्ति शेष रहे कहीं लय हो जाए जहां ही शक्ति का लय होगा वही परमात्मा होता है वही आत्मा होता है ये बोलना चाहते हैं का रहे कार्य शक्तिशेष शक्तिशेष जहां लय होगा तथा प्रलय प्रलयशत सर्वम यत्र शक्तिशेषम विलीयते हैं है। जाने वाले सब के सब पदार्थ प्रलय काल में विनाश में जाते हैं जिसमें शक्तिशेष सिर्फ विलय हो, जा, हो जाते विलीन हो जाते हैं शक्तिशेष जिनका बच जाता है जिसमें सो अब गंतव्य उसको मानना पड़ेगा वो कौन होगा आत्मा परमात्मा ईश्वर होगा ईश्वर आदि शब्द से बोलते हैं उसी को मानना पड़ेगा एक आदमी इसलिए ये विमान शक्ति ऊपर में मीठा मीठा प्रहार कर रहे हैं शक्तिशेष का लय का स्थान मानना पड़ेगा जहां पर शक्ति ये के शक्ति एकत्रित होकर बैठी हो ऐसी हो गया आगे बुद्धिमता में ब्रह्मेन्द्र आदि नाम परमानंदाभिमुख्यम हित्वा यह बहिर्मुखा चेतना उपलब्ध थे दूसरी बात और एक भी है एक नियंता कोई ना कोई भीतर है ऐसा जाना जाता है अंतरियामी रूप से बैठा हुआ भीतर है वही परमात्मा होता है ऐसा जाना जाता है किसको में भी को बात छोड़िए जो बड़े बड़े बुद्धिमान है ब्रह्मादि इंद्र आदि जो बड़े बड़े देवता में हैं बुद्धिमता बुद्धि वाले जितने भी हैं बुद्धिमान ब्रह्म इंद्रादी नाम ब्रह्मा हो इंद्र हो कम बुद्धिमान में बहुत बड़े बुद्धिमान है विवेक शक्ति है उनमें इनका भी परमात्मा नंदा भी मुख्यम या मुखा चेतना थे वो भी परमानंद के मुख हो रहे हैं परमानंद के अभिमुख त्याग करके जो बहिर्मुख विषयों की तरफ चेतना शक्ति जागृत हो रही है तो इससे मानना पड़ेगा भीतर कोई ना कोई नियमता बैठा हुआ है नहीं तो बुद्धिमानों की तो दुर्दशा नहीं होनी चाहिए थी वो भी बाहर की तरफ आ रहा है ये दिखाई पड़ रहा है ठीक है बुद्धिमता में भी ब्रह्म इंद्रादी नाम परमानंद आभिमुख्यम एक बार परमान्मा के तरफ जाना चाहिए था ना परम आत्म सुख के तरफ जाना चाहिए उनको किंतु वो भी विष्व की तरफ जा रहा है तो इस बहर मुखा चेतना उपलब्ध थी बहर मुख चेतना देखी उपलब्धि हो रही उनमें भी इसलिए भी शापी जो ये बहन की चेतना हो रही है ये चेतना भी नियंत्रण थी कोई ना कोई नियंत्रण है कोई न कोई भीतर भी बैठ के नियंत्रण करने वाला है ये सिद्ध करता है किसी भी सिद्ध होता है कि परमात्मा है आत्मा नहीं है करके नास्तिकवाद बहुत सारे नास्तिकवाद आएंगे सामने किं आत्मा के अस्तित्व के सिद्धि के लिए सब बातें कर रहे इसलिए कहा चेतनश चेतना जिनको चेतन माने जाते हैं ब्रह्मादि को उनका भी चेतन वही है उसकी चैतन्य से ही ये चेतन बने हुए है जैसे अग्नि के दाहकता से ही जल में दाहकता होती है यह है। तो इत्यादि से आगे कहते हैं ब्रह्मादिश्दाच्याम संघाता चैतन्यो अस्त पर अथवा देखो ब्रह्मादि शब्द ब्रह्मादिशब का वाच्य सब, होता है शरीर ये ब्रह्मा ये विष्णु रुद्र इत्यादि शरीर संघात करने का पुंज पंचभूतों का पुतला है ब्रह्मादिशब का वाच्यर्थ लेना लक्ष्यर्थ नहीं लेना थ ले तो तो होता है कार्यक्रम संघात उसी में चेतृत्व तो जो दिख रहा है ये चेतन नहीं बोला जाता मनुष्य आदि को क्या बोलते हैं चेतन बोलते संघात को लेकर के बोल रहे हैं चेतन बोलते हैं चेतृत्व तो जो आया चैतन्यमित जिस चैतन्य से निमित्त यह आया हुआ है यहाँ चेतनता आई हुई है सो अस्थि पर आत्मा वो पर सिद्ध होता है एक अनुमान से सिद्ध करते हैं देखो कर्म फल को देने वाला परमात्मा होता है कर्म फल देने वाला परमात्मा आत्मा है परमात्मा है कैसे ये अनुमान से सिद्ध करते विमतम कर्मफलम तत्स्वरूपादिज्ञन दीयम भवीत फल सेवा फलवत्या से सिद्ध करते जो निश्वर आदि है परमात्मा नहीं है वाले मीमांसक आदि है उनके लिए अनुमान से तर्क सिद्ध करने जा रहे क्योंकि तार्किक सामने आएगा तो तर्क से ही बोलना पड़ेगा उसको तभी वो समझेगा जिस भाषा जानता हो सामने वाला उसी भाषा में बोलेगे तो उसको उसके समझ में आएगा दूसरी भाषा में नहीं समझेगा तो तार्किकों की भाषा अनुमान विशेष है और ये तर्क ऐसा चीज है आस्तिक नास्तिक सबको मान्य है जैसे भोजन सबको चाहिए सारे पंथों में को, कोई मतभेद नहीं भोजन के लिए कोई पंथ मतभेद नहीं है सब सबको चाहिए ठीक इस प्रकार तर्क ऐसा है सब मानते हैं बाकी वेद में ऐसा कहा कहेंगे तो नास्तिक नहीं मानेगा पुराणों में ऐसा कहा कहे नास्तिक नहीं मानेगा उसको क्या वेद और पुराणों से क्या लेना देना है तो तर्क सब मानते हैं तो ईश्वर तो सिद्धि के लिए अनुमान देना चाहते हैं परमात्मा है ऐसे विमतम कर्मफलम ये पक्ष बनाना अनुमान पक्ष विवादास्पद कर्म फल है कोई बोलते हैं कर्म ही फल देता है कोई जीवात्मा फल देता है बोलते हैं अपन में विषय है कोई परमात्मा कर्मों को फल देने वाला आत्मा है मान रहे हैं इसलिए विवाद में है।, कर्म फल, पक्ष बना जो कर्म फल है, है जो कर्म फल है विवादास्पद है जो कर्म फलम तत्स्वरूप आदि अभिज्ञान दिये उसके स्वरूप आदि को जानने वाला स्वरूप उसका साधन उसका स्वरूप उसका फल तीनों जानने वाला कर्म का स्वरूप कैसा है कर्म का साधन क्या कौन से साधन से कर्म निष्पन्न हुआ और उसका फल किस प्रकार होना है ये सब जानने वाला जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा दीयमान होता है कर्म फल उसके स्वरूप स्वरूप कर्म का स्वरूप कर्म का साधन कर्म का फल इसको जानने वाला जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा दीयमान होता है कर्मफल हम एक साध्य है दियेमान क्यों व्यवहित फलत्थ कर्म अभी करते हैं फल मिलेगा मरने के बाद स्वर्ग आदि में और हो सकता है इस जन्म का फल तुरंत अगले जन्म मिल जाए ये भी पता नहीं कितने जन्मांतर के बाद भी हो सकता है क्यों व्यवहित फल है व्यवधान युक्त फल है भोजन जैसा नहीं जैसे खाते गए तृप्ति होती है ऐसा फल नहीं है यज्ञादी के जब फल होते है कालांतरीय फल है और शरीरांतरीय फल है ये शरीर में फल को भोगना नहीं मिलता यज्ञ भी करेगा तो इस शरीर से भोग नहीं कर पाएगा उस फल को अन्य शरीर में अन्य काल में भोग मिलना है तो कोई न कोई कर्म का स्वरूप आदि को जानने वाला व्यक्ति होगा जीव को भी पता नहीं होगा मैंने कहा कर्म किया है उसको पता पता नहीं कर्म भी नष्ट से लगेगा तो कोई न कोई उसको जानने वाला व्यक्ति होगा जो सर्वज्ञ परमात्मा देखना चाहते हैं विमतम कर्मफलम ये पक्ष है तत्स्वरूप आदि अभिज्ञान दिये तो, तो उसका स्वरूप कर्मादि के स्वरूप आदि को जानने वाले को मानवान साधा व्यवहार है इसलिए सेवा फलवत् जैसे सेवा दृष्टांत है रहे कोई व्यक्ति सेवा करता है एक महीना की सेवा की किसी व्यक्ति की सेवा की है वृद्धों की सेवा की तो जो सेव्य व्यक्ति है उसको पता है कि सेवक ने कितनी मेरी सेवा की है किस प्रकार सेवा की है उसके अनुरूप फल देता है सब्य व्यक्ति फल देता है क्यों वो चेतन है और वो उसके सेवा के रूप में जानता है उसके सेवा को जानता है सेवा करने वाले व्यक्ति को जानता है कितनी सेवा की है कितने दिन सेवा की है उसके अनुरूप फल देगा ठीक इसी प्रकार वो चेतन होता है फलदाता ठीक इसी प्रकार कर्म फल देने वाला कोई परमात्मा है जो कि कर्मादि के स्वरूप को समझने वाला कर्ता को समझने वाला जानने वाला फल देने वाला होता है ये कहा इस तरह से भी इसमें की सिद्धि हो जाती है कहा परमात्मा है आत्मा नहीं है नहीं कह सकती किंचा सदिशाह किंचा सर्वज्ञ वह सर्वज्ञ है वो आत्मा सर्वज्ञ है सब सर्वाणी जान सर्वज्ञ सबको जानता है दिन में हो रात में हो आपने मन में सोचा हो तब भी उसको पता लग क्यों परमात्मा अंतरियामी रूप से यह बैठा हुआ है बाहर तो है ही नहीं यही है सब जानता है संसारिणाम कर्मानुरूप कामान कर्म फला स्वाग्रह निमित्ता काम यह बहुना अनेकेशनायासी विदधा प्रयत्ति इत्यादि कहा था तो कामी लोग हैं कर्म के फल चाहने वालों को कर्म का फल देने वाला परमात्मा ही है ये कहा अच्छा <laughs> आगे मंत्र है तदेतद मन निर्देश्य कदम नोतिया तदेत मन निर्देश्यं पर सुख कथम तदिजानी भाति तद एत आत्मविज्ञान जिस आत्म विज्ञान की चर्चा चल रही है आत्मा स्वरूप विज्ञान आत्मा विज्ञान स्वरूप ही है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप है उसी को यह चर्चा तद एतद वही जो आत्म विज्ञान है मन्यंते अनिर्देशम अविवेकियों के लिए मनवाणी का विषय नहीं है जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उनके मनवाणी का विषय नहीं होता है ऐसा आत्मा है वो किंतु किन्तु तदेत जो विवेकी लोग हैं वह आपका को परम सुख रूप से जानते हैं समझते हैं परम सुख वही है ऐसा समझते हैं विवेकी लोग कथम नोत बिजनेज जी कहते हैं उसको मैं कैसे जान सकू किस प्रकार से मुझे कृपा करेगी परमात्मा तो जो कि मुझे उस आत्मा अनुभव हो जाए जैसे अभी शरीर का अनुभव है इसमें कोई दोहराया नहीं पूर्ण रूप से ज्ञान है इसी प्रकार उस आत्मा का ज्ञान कैसे मैं समझू उस आत्मा को कैसे समझ सकू कि अर्थ में है संदिग्ध अर्थ में क्या भाति विभा कि न ऐसा हो जाएगा क्या वह हमें प्रकाशित होगा वह आत्मस्वरूप हमारी दृष्टि में प्रकाशित होगा या नहीं होगा ऐसा कहा ठीक है देखिए विद्वत अनुभव को भी परमानंदे प्रमाण विवेकी व्यक्ति विद्वानों का जो अनुभव है आत्मवे ब्रह्मवेत्ताओं का अनुभव भी प्रमाण है किस में प्रमाण है परमानंद उस आत्मस्वरूप आनंद के विषय में प्रमाण है विद्वानों का अनुभव है आत्मज्ञाता ऐसा उसको परम सुख रूप से मानते हैं प्रमाण है का चाहते हैं हैं में कहते विज्ञान जिस की चर्चा हो रही, आत्म की चर्चा हो रही, आत्म चर्चा हो रही है आत्म आत्मविज्ञान सुखम तत् आत्मविज्ञान सुखम जो सुख स्वरूप विज्ञान स्वरूप आत्मा है वह अनिर्देश निर्देश तुम असत्यम क्यों परम प्रकृष्टम उसको ऐसा है करके वाणी का विषय नहीं बनाया जा सकता जो सुख को तो अनुभव होता है अनुभव में आता है बोलना नहीं जा चाहता ऐसे लोग व्यवहार में भी है आपको गुड़ खिला दें कैसा लगा क्या बोलेंगे मीठा लगा उसके बाद चीनी खिलाएंगे कैसा लगा मीठा लगा विस्तरी कैसा लगा मीठा लगा फिर शहद चटाएंगे कैसा लगा कुछ स्वाद में फर्क लगता है आपको चारों में किंतु तो बता पाएंगे एक ही शब्द बोलते हैं बीठा बोलते हैं चारों का स्वाद अलग अलग होगा गुड़ का चीनी का मिश्री का सह का आपको अनुभव में है किंतु तो बाणी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं ऐसे अनिर्देश्यम निर्देश अशक्यम कहा माने वाणी का विषय बनाया नहीं जा सकता जो सुख मन का विषय बना संभव नहीं है बाणी का विषय बनाना संभव नहीं है जैसे गुड़े को गुड़े को गुड़ खिलाना बोलते हैं उसके माने आकृति से पता लगता है इसको अच्छा लग रहा है मालूम पड़ेगा आपको किंतु तो वो अभिव्यक्त नहीं कर सका गोली के साधन में उसके पास वैसे उस आत्मसुख को अभिव्यक्त करने के लिए आपको बाणी काम नहीं करती है मन भी काम नहीं करता ये कहना चाहते हैं यद तत्मविज्ञान सुखम जो आत्मविज्ञान स्वरूप सुख है वह अनिर्देश निर्देश को असक्यम अनिर्देश ऐसा है उसको माने समझना मुश्किल है परम प्रकृष्टम परम सुख है वो प्राकृत पुरुष मनसायोर मनस अपि जो तो प्राकृत प्रकृत भव प्राकृत जब प्रकृति में चलने वाले प्रकृति के आधार में चल रहे हैं अपनी विवेक शक्ति से प्रकृति से अलग करके चलने की जिनकी शक्ति नहीं सामान्य संसारी जिनको बोलते हैं प्राकृत पुरुष बोलते हैं संस्कार प्राकृतिक अगोचरण प्राकृतिक जो मनुष्यदी है उनके बाणी और मन का विषय न होने पर भी उनके बाणी आत्मा का विषय बोल नहीं सकते मन सोच नहीं सकता है ऐसा होने पर ऐसा होता हो अभी निवृत्त ऐसा निवृत्त जिनके जिनकी ऐसा निवृत्त हो गई है जिनको पुत्र पुत्रेश्ते इच्छाएं अनेक अनंत इच्छाएं हैं किंतु सारी इच्छाओं को तीन इच्छाओं में ला करके तीन की निवृत्ति करने से सबकी निवृत्ति होती है करके समावेश करके बोला जाता है इच्छा अनंत है हा? इच्छा के विषय अनंत है इच्छा अनंत है किंतु तीन में समावेश करके बोला जाता है निवृत्त ऐसा जिनकी ऐसा मैंने इच्छाएं समाप्त तो हो गई लोके शरा भी नहीं है पित्तेषणा नहीं पुत्र शरा नहीं कोई इच्छा नहीं कामना रही थे जिनका मन कोई भी कामना नहीं है ऐसी लोगों ऐसी लोग निवृत्ता ऐसा ऐसा निवृत्त ऐसा जिनकी ऐसा समाप्त हो गई भौगुल समाज करना ऐसे जो लोग हैं ब्रह्म लोग ये ब्राह्मण आगे भविष्य में उन्होंने ब्राह्मण बनना है इसलिए अभी ब्राह्मण का जैसे भाग पकाता है बोलते हैं भावी वृत्ति से प्रयोग होता है शब्द तभी भात पकाता है बोलते हैं भात को क्या पकाना तो पका हुआ भात होता है किसको पकाता है चावल पकाता है तंडूर पकाता है तो बोलते हैं भात पकाता है कौन सी वृत्ति से बोला गया भावी वृत्ति से बोला गया वैसे यहाँ भी भविष्य में मुख्य ब्राह्मण बनने वाले है ब्रह्मजाना ब्राह्मण ब्राह्मण तो ब्राह्मण बनने वाले वास्तव में जाकर के इसलिए पहले से उनको ब्राह्मण तो मुमुक् वह अर्थ तो होगा ब्राह्मण का अर्थ मुमुक्ष वह जो मुमुक्षु निवृत्त ऐसा किन होगी होगी मुमुक्षों जितने बुभुक्षा होगी भोगने की इच्छा वो होंगे ऐसा युक्त होंगे सही सहिषणा होंगे सहीक होंगे और निवृत्त ऐसा होंगे जो मुमुक्ष होंगे वो मुक्तों की इच्छु मुमुक्षु त्याग ने इच्छुक मुस्तली पहुंचने धातु होता है उसे शंकर को प्रत्यक्ष बनाया जाता है जो मुभुक्षु लोग हैं निवृत्त वाले तो प्रत्यक्ष में वही यह है आत्मसुख जिस आत्मसुख से चर्चा हुई वही आत्मसुख यह है ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कहा जो विवेकी लोग हैं मुभुक्सु हैं ऐसा मानते हैं आत्मसुख को प्रत्यक्ष मानते हैं मान अज्ञानियों के मन का विषय न होने पर भी जो विवेकी है वो प्रत्यक्ष होता है आत्मसुखा कथम नु तम बिजानिया बोलते हैं अपने शब्दों में कहते हैं उसको हम कैसे समझ सके विद्वानों को प्रत्यक्ष होता है, हम प्रत्यक्ष होता है हमें होगा नहीं शंका के साथ बोलते हैं कथम मानी किस प्रकार नु के न आशंका में नु है किस प्रकार से के न प्रकार न बिजानियाम उस आत्म रूपी को मैं किस प्रकार जान सकू लिंग लिंग लगा प्रयोग करके बोल कैसे जान सकू ऐसा यह आत्मसूख है करेंगे यह आत्मसूख है ऐसा कैसे जान सकू जैसे यहां रखा हो इधम पुस्तकम मैं जान सकता हूं इसको ऐसे प्रत्यक्ष कैसे होगा मुझे इस रूप से किस रूप से इधम यह आत्मसूखा इधम आत्मबुद्धि विषय आत्मबुत्ति का विषय कब बनेगा वो आत्मसुख आत्मबुद्धि आत्म करूं कैसे प्राप्त कर सकू उसको निवृत जैसे निवृत्त वाले प्राप्त कर जाते हैं जिनके दुष्ट की इच्छाएं समाप्त हो गई है वो जैसे वैसे आत्मसुख को प्राप्त करते हैं दृष्टान्त दिया विक्रे की दृष्टान्त है जैसे वो प्राप्त करते उस प्रकार में कैसे समझ सकू यथा निवृत्त काम करने वाले से ज्यादा प्रयत्नशील होते हैं वो भीतर के प्रयत्न में लगे हुए होते हैं भाई प्रयत्न नहीं करते भीतर प्रयत्न कर बौद्धिक प्रयत्न में लगे हुए होते हैं आत्मा अनात्म विवेजन में ही हुए होते हैं प्रयत्न है एक का प्रयत्न बाहर है दूसरे का प्रयत्न भीतर है प्रयत्न सभी का है निवृत्त यह समान यहाँ का धातु है न ऐसे यदि लोग हैं प्रयत्न करेंद भाति दिप्यते क्या मेरे दृष्टि में भी प्रकाशित होगा आत्मा तत्व जैसे विवेक दृष्टि में प्रकाशित हो रहा है माने बुद्धि में प्रकाशित होता उसी प्रकार क्या मेरे दृष्टि में ही होगा ऐसा किम तद भाति दिप्यते तद जो प्रकाश आत्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वरूप माने समझना आत्मा निराकार है लाइट लाइट आकार को लाइट बोलते चाहे सफेद लाल हो ऐसा नहीं निराकार है प्रकाश दो प्रकार का होता है एक भौतिक तो प्रकाश जैसे सूर्य के प्रकाश में हम अभी पढ़ रहे हैं हम चलते हैं फिरते हैं चलते हैं काम करते हैं प्रकाश एक तो ऐसा प्रकाश होता है वस्तु पहचानने के लिए दूसरा अज्ञान से आवृत वस्तु हो, अंधेरे से ढका हुआ वस्तु होगा उसको तो बाह्य प्रकाश से हम काम लेते हैं ठीक है तो अज्ञान से आवृत वस्तु को प्रकाश कौन करेगा ज्ञान, जिसको हम नहीं जानते थे वस्तु अप्रकाशित हो जाती है हमारी बुद्धि में आ जाती है ज्ञान इस रूप से प्रकाश माना जाता है ज्ञान अज्ञात वस्तु को ज्ञात बना देता है ये प्रकाश ज्ञान भी प्रकाश करता है क्या अज्ञान को हटा करके ज्ञात बना देना ये प्रकाश है आत्मा ऐसा ज्ञान प्रकाश है आत्मा कोई लाइट वाला प्रकाश प्रकाश समझना आत्मा आत्मा स्वरूप स्वरूप जो है है ज्ञान ऐसा आत्मा को क्या मैं कैसे जान सकू क्या वो मुझे आत्मा प्रकाशित होगा तब माने वो आत्मा या तो अतो अस्मत बुद्धि गोचर अपने विभाती क्या हमारे जैसा कि बुद्धि के विषय बनकर के बन भाषित होगा आत्मा विस्पष्टम दृश्यते कि बाना क्या विशेष रूप से उसको हमें प्रकाशित होगा हमारी बुद्धि का विषय बनेगा या नहीं यह शासन का बोलते हैं यह कहा ठीका ठीका तो हो गया अच्छा तस्माद असंभावितया नजिहाव्यम परमात्मा दर्शन इतने तर्क दे दिया आत्मा के विषय में इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि आत्मा नहीं है करके त्यागला नहीं चाहिए दसा, तो है। अरे भाई अगर कोई वस्तु को हो तो इंद्रियों से दिखाई पड़ता है जो से दिखाई पड़ता है वस्तु होता है जो इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ता वो वस्तु नहीं होता ये चार भाग्यों का कथन है इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष होगा वो हो, तो प्रत्यक्ष होता है जैसे घर सामने है दिखाई देता है जो दिखाई नहीं देता है वो वस्तु ऐसे चार बाग लोग मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणवादी मानते हैं उसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए असंभव परमात्म दर्शन परमात्म दर्शन है आत्म दर्शन है इसको असंभव सोच करके त्यागना नहीं चाहिए त्यागना नहीं चाहिए उसको किन्तु या विचारित वरिष्ठ शास्त्रों में गुरुवाक्यों में विश्वास करके उसको विचार करना चाहिए विश्वास को श्रद्धान श्रद्धालु होकर के विश्वास लेकर के विचारित है अवश्य आत्म तत्व तो है ऐसा मानकर विचार कर विचार करना चाहिए विचारित अव्यम विवाह एका कथा इत्यादि सब क्या हमारे बुद्धि के विषय पर हम उतना विचार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जैसे विवेकी लोग कर गए उनका साक्षात्म अनुभव हो गया वैसे हम उस स्थिति में पहुंच सकते कि ना पहुंच सकते हैं ऐसा करके कहा समय हो गया है का ओम